शिवपुराण वायवी संहिता इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें वहाँ स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगभव्य और पंचामृत का संग्रह करें विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्नचूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कमल की स्थापना करें तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि आठ दिशाओं में क्रमशः विद्येश्वर के आठ कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे तदनंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगभव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए कुशोदक वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो क्रमशः ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए फिर गंधपुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें आलेपन या उपटन कम से कम एक पल और अधिक से अधिक ग्यारह पल हो सुंदर स्वर्ण में और रत्न में पुष्प अर्पित करें सुगंधित नील कमल नील कुमुद अनेक लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभ को चढ़ाएं काला गुरु के रूप धूप को कपूर घी और गंगुल से युक्त करके निवेदन करें कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखे और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि पांच ब्रह्म की छहों अंगों की और पांच आवरणों की पूजा करनी चाहिए दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनी है गुण और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए पाटल उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए पाँच प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख्य शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनी हो इष्ट देव को देने चाहिए उस समय गीत वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए मूल मंत्र का एक लाख जप करना चाहिए पूजा कम से कम एक बार नहीं तो दो या तीन बार करनी चाहिए क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम दस और अधिक से अधिक सौ आहुतियाँ देनी चाहिए मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए सुर्ख और श्रुआ का उपयोग करना चाहिए अन्य शांति आदि कर्मों में सुख और शुआ बनवाने चाहिए मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी दूध में मिलाई हुई दुर्वा से मधु से घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए समृद्ध की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र की शांति के लिए घी दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प चमेली या मालती के फूल से हवन करें ब्रिज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे तेल की आहुति से उच्चारण और मधु के आहुति से स्तंभन कर्म करें सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है बड़ के बीज और तिल के आहुति द्वारा मारण और उच्चारण करें नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेशन कर्म करें रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभ का प्रयोग करें अविचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए कुटकी की भूसी कपास की ढोड तथा तेल में से सरसों की भी आहुति दी जा सकती है दूध की आहुति जर की शांति करने वाली तथा तो सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है मधु और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है साथ समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे विशेषतर द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है बिल्ल पत्रों का हवन वशीकरण तथा तो आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान करता है शांति कार्य में पलास और खैर आदि की संविधाओं का होम करना चाहिए पूर्ण कर्म में कनेर और की होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की संविधाओं का हमन करना चाहिए शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांत चित्त पुरुष ही करे जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अविचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए